देवी भागवत आठवां स्कंध स्वायंभू मनु की कन्याओं के वंश का संक्षिप्त परिचय भगवान नारायण कहते हैं नारद जब भगवान श्रीहरि इस प्रकार पृथ्वी को स्थान स्थापित करके वैकुंठ लौट गए तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वायंभू मनु से कहा महाबाहो तुम परम तेजस्वी पुरुष हो अब तुम इस स्थल में स्थान पर विराजमान होकर समुचित रूप से प्रजा की सृष्टि करो विभो सर्वप्रथम देश एवं काल के विभाग के अनुसार यज्ञ में काम आने वाले उत्तम तथा मध्यम सभी पदार्थों को एकत्रित करके उनके द्वारा यज्ञ के स्वामी परम पुरुष की उपासना करो शास्त्रोक्त धर्म का आचरण करो आश्रम की व्यवस्था मानना परम आवश्यक है यदि इस कार्यक्रम से चलोगे तो प्रजा की वृद्धि अवश्य होगी तुम अपने गुण कीर्ति एवं कांति के अनुरूप पुत्रों को उत्पन्न करना वे पुत्र विद्वान विनयशील सदाचारी और उदारचित्त के हों कन्याओं का विवाह सावधानी के साथ गुड़ी और यशस्वी पुरुषों के साथ करना प्रधान पुरुष भगवान श्री हरि में मन को सम्यक प्रकार से लगाए रखना भक्तिपूर्वक साधन करते हुए भगवान की उपासना में लगे रहना योग करने से तुम उस अभीष्ट स्थान को पा जाओगे जिसके लिए योगी प्रार्थना करते हैं नारद प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभु मनु को देकर दे उन्हें प्रजा की सृष्टि करने के कार्य में कर दिया। तदनंतर वे अपने धाम को चले गए पुत्र, तुम प्रजा की की करो। पिता की यह आज्ञा महाराज स्वयंभु मनु के हृदय में स्थान पा चुकी थी अतः वे इस कार्य में संलग्न हो गए उनसे दो परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए प्रियव्रत और उत्तान उनके तीन कन्याए हुई पहली पुत्री का नाम आकुति था दूसरी पुत्री देवहूति नाम से प्रसिद्ध हुई और तीसरी जगत को पवित्र बनाने वाली कन्या का नाम मनु ने प्रसूति रखा था। प्राथम्भू मनु ने अपनी प्रथम कन्या आकुति का रुचि के साथ द्वितीय कन्या देवहूति का करदम के साथ तथा तृतीय पुत्री प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया जिनकी सारी प्रजा जगत में विख्यात है रुचि के यहाँ आकुति के गर्भ से आदि पुरुष भगवान प्रकट हुए उनका नाम यज्ञपुरुष हुआ करदम जी के सहयोग से देवहुति भगवान कपिल की माता हुई ये महाभाग कपिल जी सांख्य शास्त्र के आचार्य हैं अखिल जगत उन्हें जानता है दक्ष से प्रसूति के द्वारा बहुत सी कन्या रूपी संतान हुई उन्हें कन्याओं की देवता मानव और पशु आदि संतान जगत में प्रसिद्ध है जो स्वयंभु मनवंतर में भगवान यज्ञ पुरुष का अवतार हुआ उस समय उन्होंने साम्यिक देवताओं से सहयोग प्राप्त करके अपने पिताजी को राक्षसों से बचाया था महान योगी भगवान कपिल ने भी अपने आश्रम पर रहकर माता देवहूति को परम ज्ञान का उपदेश दिया उनके इस उपदेश के सामने सारी विद्याएं शिथिल पड़ गई उन्होंने ध्यान योग तथा आध्यात्म ज्ञान के सिद्धांत का विशेष रूप से प्रतिपादन किया संपूर्ण अज्ञान को दूर करने वाला उनका वह शास्त्र कपिल शास्त्र के नाम से विख्यात है कपिल जी महान योगी एवं सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक बड़े उदार स्वभाव के हैं वे माता को उपदेश देकर पुल मुनि के आश्रम पर चले गए इस समय भी वे वही विराजमान हैं जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से सांख्य योग सिद्ध हो जाता है उन समस्त वर प्रदाता योगाचार्य महाभाग कपिल को मैं प्रणाम करता हूँ नारद इस प्रकार स्वयंभु मनु की कन्याओं के वंश का उत्तम चरित्र कह दिया यह पावन प्रसंग अपने श्रोताओं और वक्ताओं के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है अब स्वयंभु मणि के पुत्रों की पवित्र वंशावली का वर्णन करूँगा मनु पुत्रों ने द्वीप वर्ष और समुद्र आदि की जो व्यवस्था की है वह प्रसंग भी व्यवहार की जानकारी के लिए अथवा संपूर्ण प्राणियों के सुखार्त कहा जाएगा